द्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येक्ष स्थिंगीर्ज सदेवित ओम शा शांति शांति अथर्भेदी मुंडकों परिषद दुंडक दीपीय खंडा के प्रथम मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था परमात्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है आव का प्रकाश स्वरूप है संहित है सब के नजदीक है वो और उसका एक नाम है गुहाचार हृदय रूपी गुहा में मिलता है वो और जब भी मनुष्यकार जैसी अभिवृत्ति बन रही है वैसे ब्रह्माकार पृथ्वी बुद्धि में बनी है इसलिए गुहा नाम दिया है और महत है सर, महान सबसे प्राप्त है है है और सबके सब, है, है, सब, सब इसमें ही समर्पित है सारा संसार इसी में समर्पित है जैसे मिट्टी में मिट्टी के बने पात्र समर्पित होते हैं सोने में कुंडल कवच आदि जितने भी हैं आभूषण समर्पित होते हैं उसी में उसकी सत्ता की नहीं उनकी सत्ता नहीं होती उसी प्रकार परमात्मा में सारे समर्पित आत्मा में ही समर्पित है आत्मा में कल्पित है सारा ये चलने वाले कुछ हैं उन पक्षी आदि हैं प्राण प्राण क्रिया करने वाले जितने भी हैं और उन्मेष निवेश करने वाला आँख बंद करने वाले आँख खोलने वाले जितने भी हैं ये सबके सब उसी में समर्पित है इसको तुम जान लो का ये जान था ऐसे श्लोक उस आत्मा को जानो सत असत सत असत उभय रूप वही है संसार में जो भी दिख रहा वही है, है। मान जो कुछ भी सोने के आभूषण बनाते सोना ही है और क्या है सोना ही है ऐसा ही है सत असत रूप में जो भी दिख रहे हैं संसार में मानी मूर्ता मूर्त रूप में जो बास रहे हमें सबमा है मूर्त पृथ्वी जल तेज और असतमन है अमूर्त पदार्थ वायु आकाश पंचभूत भी वही है और प्रजा नज्ञान परम कहा ये जो प्राणियों को जो ज्ञान होता है विषयों का ज्ञान उससे वो विलक्षण है अलग है वो तो प्राणियों के विषयों का ज्ञान होगा प्राणियों का उससे वो भिन्न है और वरिष्ठम सर्वश्रेष्ठ है वो ऐसा कहा था इसका वास्य हो गया था टीका है कुछ अदुना यश सकृत उपदेश मात्रेण अद्वितीय ब्रह्मास्मति वाक्यर्थ तस्य उपाय अनुष्ठानेन अनुष्ठान भविताभि अभिप्रत ये मंत्र अभी आरंभ करने जा रहे हैं द्वितीय खंड का द्वितीय दिप, मुंडक का द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र से क्या आरंभ करने जाते हैं कहते हैं, एक बार उपदेश करने मात्र से जिसको वाक्यर्थ बोध नहीं होता क्यों तो उपासना आदि किया नहीं जीवन में इसलिए नहीं तो उपासना आदि करके आया हो पहले से तैयार हो तो महावाद्य पर्याप्त है उसके लिए तत्व तो में से सुनने ही हो जाता है परमश जी को इतना ही उपदेश हुआ सुना है ऐसे कई हुए तो जिसको नहीं हुआ अधूना ऐसे सकृत उपदेश मात्र सकृत मान एक बार एक बार के उपदेश मात्र से वैसे बुद्धि नहीं बनती है अहम बुद्धि नहीं बनती है माने मनुष्याकार वृत्ति नहीं जाती है जिस व्यक्ति के लिए तो अदुना ऐसे सकृत उपदेश मात्र ना अद्वितीय ब्रह्माष्टमी बात के अर्थ ज्ञान में न होती जिस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान नहीं होता उपदेश एक बार के उपदेश से नहीं होता उसको क्या करना तो कहा तस् उपाय अनुष्ठान है ना भवितव्य में उपाय के अनुष्ठान से हो जाएगा उपाय का अनुष्ठान करना पड़ेगा बस कुछ उपाय हैं तो उपाय का अनुष्ठान करना होगा उससे फिर उसको भी अमर मास में वृद्धि बन जाएगी यही बतलाना है इस प्रकरण में आगे ये कहने के लिए उपाय बनना चाहते हैं ये उपाय कहा तो भाष्य में एक प्रश्न था अरूपम अरूपमश अक्षरम के प्रकार विज्ञा ये प्रश्न था अरूप है माने आकृति नहीं है उस अक्षर के कोई आकृति नहीं है तो किस प्रकार से जानना चाहिए तो कहा उसको प्रकाश रूप से समझना चाहिए आगे ही मंत्र में ये कहा प्रकाश है सन्निहत है गुहाचर है इसी रूप से समझना चाहिए उत्तर दिया था तो उपाय क्या है जिसको एक बार के उपदेश से आत्म में दृढ़ता आती नहीं है आत्मबुद्धि हो नहीं पा रही है शरीर बुद्धि जाती नहीं है, तो क्या उपाय है भाग्यार्थ का बार बार विचार करें तो तत् और त्व और अशी पद है तत्व अशी तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है बाच्यार्थ क्या है तोम पद का वाच्यार्थ क्या होगा लक्ष्यार्थ क्या होगा इसको छान करता रहे कि उपाय है पद का था नहीं तो जीव माने परमाता जिसको बोलते हैं अंतकरण विशिष्ट है तोम पद का वाच्य अर्थ तुम स्वर्गम गशी ऐसा जा, बोलेगा तुम स्वर्ग जाते हो तो कौन जा रहा है जीव जाएगा जीवात्मा उसका अंतकर्ण विशिष्ट जाएगा उसका लक्ष्यार्थ होता है शुद्ध चेतन जब उपाधि को हटाएंगे अंतकरण हटाएंगे तो वही शुद्ध है अशुद्ध तो है नहीं वो उपाधि विशिष्ट होने से अशुद्ध तो उसी को लक्ष्यार्थ बोलते हैं शुद्ध को। वही शुद्ध वही है दूसरा नहीं वही चीज है उपाधि हटाएंगे शुद्ध है जैसे घटाकाश के घट हटाएंगे वो महाकाशी है वो भिन्न होता तो अब उपाधि यहां की उपाधि है अंतकरण जो जीवत्व तो लाने के लिए और ईश्वर तो लाने के लिए तत्पद का बाच्यार्थ होता है ईश्वर जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाला तत्त्व जो ईश्वर शब्द होता है तत्व में सीमाए तत्पद का और लक्ष्यार्थ होगा वो शुद्ध चेतन ही है वह उपाधि है माया वो माया विशिष्ट होकर के जगत की सृष्टि स्थिति लय करने के सामर्थ्य वाला वो रखा है वो बाच्यार्थ है ईश्वर लक्ष्य आपको तो चेतन है और दोनों उपाधि को जब हटाएंगे यहां अंतर्गत को हटा देंगे वहां पर माया को हटाएंगे अविद्या बोलो माया बोलो अज्ञान बोलो उसको हटाएंगे फिर वो चेतन में भेद होना संभव नहीं है घटाकाश और बढ़ाकाश दो उपाधि के कारण दो आकाश हम कहते हैं अब जो मठ को भी तोड़ देंगे घट को भी तोड़ देंगे तो उस स्थिति में दोनों आकाश का भेद कर नहीं सकता आकाश भेद है ही नहीं इसी प्रकार चेतन में अभेद आ जाएगा ये उपाय है एक ही अर्थ से कोना-कोना पुनर् पुनर्भावना माने एक बार उपदेश मात्र से जिसको अद्वितीय ब्रह्म हो ऐसी बुद्धि नहीं हो रही है तो अर्थ का बार बार विचार करें। वाक्य अर्थ कौन तत्मसी महाभाग्य का अर्थ का विचार करें। करे। उसका वाच्य करे। अर्थ क्या होता है लक्ष्यार्थ क्या होता है तत्पद का क्या होगा तुम पद का वाच्य अर्थ क्या होगा और तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है तुम पद का लक्ष्यार्थ क्या है तो वाक्यार्थ से वह वा भावना, भावना करने से वाक्यार्थ का तत्व महावाग्य का बार बार विचार करने से युक्ति अनुसंधान से उपाय युक्ति का अनुसंधान करना अन्वेषण करना ही उपाय है वाने एक बार तत्वसी कहने से जिसको आत्मबोध नहीं हुआ तो वाक्यार्थ का बार बार विचार करना युक्ति लगाना एक यही है। युक्ति क्या है उस विरोधी अंशों को हटाने का प्रयास करे ऐक्य में बाधक है ऐक्य में बाधक क्या है यहाँ अंतकरण है और वहा माया है ये दोनों बाधक हैं तो इन दोनों को हटाने के लिए युक्ति लगाए तो का अनुसंधान करना यही होता है उपाय इत्यादि उच्चते ग्रंथ से कहा भाष्य में कहा था आ, उपाय होता है आवि प्रकाश स्वरूप इत्यादि कहा था ठीक है हमें कहते हैं आवी शब्दों निपात है प्रकाशवाची जो आवी शब्द आया हुआ है मंत्र में भाष्य में जहाँ भी है वो है है वो और वो प्रकाशवाची है आवी माने प्रकाश स्वरूप है आत्मा ज्ञान रूपी प्रकाश ऐसा समझना ये कहा ब्रह्म विश्व उपलब्धियात्मना प्रकाश मानव एवं वो सद भाव है तिथर ब्रह्म ऐसा है विश्व की उपलब्धि रूप से ब्रह्म संपूर्ण विश्व के उपलब्ध है ब्रह्म को सारा विश्व उपलब्ध है सब संपूर्ण ब्रह्म की उपलब्धि रूप से प्रकाश मानव प्रकाश स्वरूपी है ब्रह्मा यही सदा भाव दे मन में भावना ऐसी बनाए आत्मा सर्व संसार का प्रकाशक है ऐसा समझिये इस तरह से भावना बनाए तो ये, ये उपाय है एक बार वाक्य वाक्य सुन, सुनने मात्र से जिसको आत्म नहीं होता तो क्योंकि भाव अन्य उत्तम अन्य मैने विष्णुपुराण में भी ऐसी बातें बताई है अन्य उत्तम अन्यों ने भी कहा क्या कहा यदस्ति यद भाति तदात्मरूपम नान्य भाति न चादस्थ स्वभाव संबित प्रतिभाति केवलम ग्राह्यम ग्रहीते थे मृष्व कल्पना ये विष्णुपुराण का है तीन नंबर टिप्पणी विष्णुपुराण तो यदस्ति यद जो है जो भास्ता है अस्तिभाति जो बोलते हैं वो है तद आत्म आत्मा आत्मा का स्वरूप है जहां भी अस्ति अस्ति अस्ति आता है भाति भाति आता आत्मा है आत्मा का स्वरूप जैसे हम किसी को बोलते हैं है जैसे अभी पुस्तक है बोलते हैं तो पुस्तक प्रकाशित हो रहा दिख रहा है ऐसा बोलते हैं इसको जला भी देंगे फाड़ देंगे तब भी अस्ति स्थिभा जाने वाले ने दूसरे में दिखाई देगा जो टुकड़ों में दिखाई देगा जलाएगा तो राख में दिखाई देगा यह आकृति बदल जाएगी आकृति का नाम और रूप बदल पुस्तक नाम हट जाएगा आकृति हट जाएगी यही यह संसार बाकी प्रिय आत्मा का स्वरूप है यही बोला है विष्णुपुराण में यदि भाती जो है और जो भाषता है तद आत्मरूप आत्मा का स्वरूप है हर वस्तु में आत्म दर्शन कर सकता है व्यक्ति अस्थि भाती रूप से वो वस्तु का विनाश होने पर भी अस्थिभा दूसरे भी में रूपांतर में दिखाई देगा अस्थिभा का अभाव नहीं होगा चलता रहेगा और चलते चलते प्रलय करते जाइए जाते जाते अस्थिभा अंतिम तत्व में आत्मा में जाके बैठ जाएगा कहीं से भी चलेंगे अस्थिभा प्रिय आत्मा में पहुंचेगा सब कहीं से भी चलिए आप विलय करते जाएंगे तो टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके बिलय करते अंतिम टुकड़े का भी जहां जाके बिलाय होगा वो आत्मा होगा अंतिम में जा करके यही होना बात है अस्थिभा यदअस्थि यदभा तदात्म रूपम यही कहा जो आत्म स्वरूप यही है जो अस्थिभा रूप से भाषित हो रहा है हर वस्तु में है नान्य तत्व भाति नचान्य दस्ति अन्य तत्व न भाती न तो तद अस्ति उस आत्मा से तथा मने उ आत्मा से भिन्न वस्तु भाषा भी नहीं है प्रकाशित है भी नहीं ये कहा नान्य तत्व नान्य अन्य उससे भिन्न आत्मा से भिन्न जितने भी हैं न भाति नही सब कुछ आत्मा होता है यह स्थिति है स्वभाव संबित प्रतिभादी केवल स्वभाविक जो संबित है आत्मा ज्ञान स्वरूप है और प्रतिभादी वही भाषता है स्वभाव ही उसका स्वभाव जैसे सूर्य का स्वभाव है प्रकाश करना वैसे आत्मा का स्वभाव है भाषना अस्तित्वेन न भाषण भातृत्व प्रियत्वेन प्रियत्व स्वभाव संबित स्वभावेन न जो सम्बित उसका स्वभाव ही संबित मानी ज्ञान ज्ञान रूप आत्मा उसका प्रतिभा केवलम केवल आत्मा ही भाषित होता, होता है हर वस्तु में आत्मा ही भाषित होता है हर वस्तु में पांच अंश हैं उसने नाम रूप को आप परित्याग कीजिए तीन अंश आत्मा का ही हर वस्तु में आत्मदर्शक कर सकता है उपाय से लगाना पड़ेगा नाम और आकृति ये दो दो ही तो अनात्मा है ये दो को हटाएंगे तो आत्म दर्शन है सब यही यहाँ चर्चा है ये बोलते हैं स्वभाव संबित प्रतिभा केवलम स्वभावत जो संबित है आत्मा है संबित माने ज्ञान रूप आत्मा वह प्रतिभाति केवल वही भाषित होता है केवल आत्मा ही होता है ग्राह्यम ग्रहिता इतनी कल्पना ये ग्राह्य है ये ग्रहिता है जो बुद्धि होती है ये ग्रहण करने वाला और ये ग्राह्य वस्तु ये बुद्धि झूठी बुद्धि है कल्पना है काली, ग्राह्य ग्रह भाव कुछ है ना एक ही आत्मा है न ग्राह्य है न ग्राहक है ग्रहीता भी नहीं है ग्राह्य वस्तु भी नहीं है आत्मा ही, तो आत्म ही है तो अस्थि भाती रूप में एक आत्मा ही है न ग्राहक है न ग्राह्य है दोनों नहीं है ये झूठी बुद्धि है जो होती है वृक्ष है मिथ्या बुद्धि है ग्राह्य ग्राह भाव ऐसा विष्णु पुराण में कहा हुआ है टिप्पणी में विष्णु पुराण करके कहा है ऐसा है तो इस तरह से विचार से भी माने युक्ति लगाकर भी उपाय है आत्मदर्शन हो सकता है जिसको एक बार उपदेश करने मात्र से आत्मबुद्धि नहीं होती हो तो फिर मनन करना जो बोलते हैं ये विचार है महाभार के सुनने के बाद में जो मनन करने को बोलते हैं तो मनन यही है इस तरह से विचार करना तत्पद का भाच्यार्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है तुम पद का भाच्यार्थ क्या है लक्ष्यार्थ क्या है दोनों उपाधि हटाने के बाद वो किस रूप में दिखाई देंगे वो दोनों चीज चेतन वो चेतन तत्व तो एक ही एक ही देखना है ऐसी भाषा ऐसी बुद्धि में लगाना ये विचार करना इसके द्वारा हो जाएगा कहा सन्निहितम शब्द आया था उसका अर्थ करते हैं सर्वेशा प्राणी नाम हृदय स्थितम हितम सन्निहितम निहित है स्थापित हर प्राणी उनके हृदय में स्थापित है आत्मा माने हाँ तो है आत्मा है तो व्यापक किंतु हृदय हृदय में में में उपलब्धि उपलब्धि होती है है है है की बुद्धि और इसलिए इसलिए पर होने कहा अवभाषते शब्द आदिओं का ग्रहण करता हुआ दिख रहा है यहां शब्द सुन रहा है रूप को देख रहा है गंध सुन रहा है स्पर्श का ज्ञान कर रहा है इत्यादि दिख रहा है बाघ आदि में एक किसे कारण वास्तव में आत्मा न शब्द सुनता है न देखता है न कुछ करता है आत्मा को श्रोता अश्रोता मंता, अमंता, ग्राता अग्राहता दोनों रूप आता आत्मा के लिए उपाधि विशिष्ट होकर के श्रोता आदि बन जाता है बाघ आदि उपाधि काम बोलता है ना बोलना बोल रहा है किसके बाी न हो तो बोलेगा नहीं आत्मा बाणी के द्वारा बोलता है हाँ श्रोत इंद्रिय के द्वारा सुनता है अगर स्वतंत्र इंद्रिय ना हो तो नहीं आत्मा सुनने वाला भी नहीं है एक बाघ आदि उपाधि भी बाघ जो बाघ इंद्रिया उपाधि है आत्मा के लिए जो बोलने के लिए सुनने के लिए देखने के लिए इंद्रिया उपाधि है इन उपाधि के कारण शब्द आदि उपलब्ध मानव शब्दादियों को उपलब्धि करता हुआ सा लगता है वास्तव में उपलब्ध करने वाला आत्मा नहीं को लेता नहीं ये उपाधि के धर्म हम उधर लगा देते हैं उपाधि के कारण शब्द आदि उपलब्ध मानवत शब्दादियों का उपलब्ध माने उपलब्धि करता हुआ जैसा लगता है ब्रह्म जीव भाव भावापन्न आप अभास ब्रह्म ही जीव भाव में दिखता है जब शब्दादि का ग्रहण करते समय जीव भाव में हो यह भाषित तो होता है कहा तदा स्मरित ब्रह्म अपोक्ष है क्यों अपरो के माध्यम से शब्दादि सुनने वाला जीव भाव में तो ब्रह्म ही तो है ना तो अप्रोक्ष ही होता है भले ही ब्रह्म परोक्ष हो किंतु वही जीव भाव में आता है तो अपरोक्ष होता है इसलिए ब्रह्म अपरोक्ष भी है ये कहा ऐसे चिंतन करे सदा रोक्ष होता ये चिंतन करे अनुमान देते हैं सर्वम इदम कार्यम परिचि चाहपद ये जितने भी कार्य वर्ग हैं कार्य है या परिचिन वस्तु हैं दो, दो, दो कार्य वर्ग और परिचिन वस्तु जितने भी होंगे परिचिन चाह पदम कहीं ना आश्रित है ये जितने भी नाम रूप लगे हुए जितने भी हैं सब कहीं न कहीं आश्रित हैं जो इनका आश्रय होगा वो आत्मा होगा ऐसा सिद्ध कर्म अनुमान से बोलना चाहते <clears throat> हैं। सर्वम इधम कार्यम ये जितने भी कार्य वर्ग हैं परिचन्न वस्तु जितने भी हैं शासपदम आस्पदे न सहित शासपदम आस्पद या आश्रय के सहित हैं ये निराश्रय है नहीं है ये कार्य वर्ग परिचिन वस्तु निराश्रय इराश्त्त नहीं है कहीं न कहीं आश्रित है कार्यत्वाद परिचन्न हेतु तो दो हो जाएगा अथवा परिचन्न परिचन्न होने से कार्य होने से कार्य जो होता है कहने ना आश्रित होता है परिचन्न वस्तु भी कहने कहीं आश्रित हो गए शरीर परिचन्न है जमीन में आश्रित है धरती पर आश्रित है तो घटा आदि जैसे घटा वस्तु कार्य है परिचन्न है तो आश्रित है भूतल आदि में आश्रित होते हैं देखा है ठीक इसी प्रकार तथा सर्वास्पदम यद तदेव मायास्पद आत्मभूतम युक्ति अनुसंधान युक्ति ऐसा लगाना जो सर्वास्पद होगा वही आत्मा है सबका आश्रय होगा जो वही आत्मा है जो सबका ये इसका आश्रय वो उसका आश्रय वो देखते देखते देखते जाएंगे अंतिम आश्रय आत्मा ही मिलेगा कहीं से भी चलेगा वही आत्मा हो ऐसे युक्ति का अनुसंधान करने के लिए कहा महत्पद महान पद है इत्यादि था टिप्पणी तीन की है मायास्पद माया, माया कार्य भी परिचिनत्व हेतु ना माया का आस्पद कैसे होगा आश्रम माया तो कार्य नहीं है माया अनादि है तो कार्यत तो हेतु है ही नहीं वहां कैसे आस आत्मा में आश्रित हो सके कि माया माया रह जाएगी आ सकती थी कहते नहीं कार्य न पर भी परिचन्न है वस्तु परिचेद है माया वस्तु का परिचन्न है माने जो वस्तु यहां हो वहां न हो उसको कहते हैं ये देश परिचिन्न जैसे शरीर यहां है अभी वहां नहीं है वहां जाएगा तो यहां अभाव हो जाएगा देश परिचिन है शरीर एक देश में होता दूसरे देश में नहीं होता परिचिन्न वस्तु ऐसा देखा है दूसरा होता कभी हो कभी ना हो उसको काल परिचिन्न कहते हैं ये शरीर में काल परिचि भी है हाँ अभी है कालांतर में नहीं होगा काल परिचिन्न और जो माने सभी में हो उसको कहेंगे अपरिचिन्न बोलेंगे आत्मा ऐसा है सभी में है कहीं किसी में हो किसी में ना हो उसको कहेंगे वस्तु तो परिचिन्न किंतु वो सभी में है आत्मा और माया सब में नहीं आत्मा में माया नहीं है इसलिए वो वस्तु तो परिचिन में आ जाता है देश परिचिन्न नहीं काल परिचिन्न है सभी देश में सभी काल में माया है किंतु वस्तु तो परिचिन्न में आ जाती है करके यहाँ दो दूसरा हेतु जो परिछिन्न तो दिया था किसके लिए माया को भी आत्माश्रय दिखाने के आत्मा में आश्रित है माया दिखाने के लिए है मायास्पद कहा था ना माया का भी आश्रय <laughs> है वो माया कार्यत्व तो अभाव कार्यत्व तो हेतु माया में नहीं है तो इसलिए होने पर भी परिचिनत्व तो हेतु नापदत्व तो ये कहा परिचिन तो हेतु तो है ना माया में वस्तु परिचित है वहां तो आ, आत्मा में आश्रित है माया सिद्ध तो हो जाएगी इसलिए दो दो हेतु दिया था कार्य कार्यत्व तो और परिचन्न तो हेतु दिया एका। अच्छा आगे मंत्र है यदा यद यदा अनुभ्यो अनुचा अणुच लोका निहिता लोकिनच तदेतदक्षर ब्रह्मतुवा तदेत सदमृत तद्द्यं सोम्मी यदर्चिमदयदुु अणुच यस्लोका निहिता लोकिनश तदेतदक्षर ब्रह्म मनः तदे तत्सत्यम तद तदमृतम तद्य दत्यम सौम्य विद्य अर्जिमत अब आगे कुछ विशेष बात बतलाना चाहते हैं जो विचार में भी असमर्थ होगा विचार करने सकता एक बार सुनने मात्र से जिसको आत्मबुद्धि नहीं होती आत्मा का अभिवृत्ति नहीं बनती है तो विचार करें महावाक्य का विचार करे ये पूर्व मंत्र में ये चर्चा कर दी अब कहा जाए विचार में भी जो असमर्थ होगा विचार भी नहीं कर सकता है उसके लिए क्या करना उसके लिए आवर्मन पकड़ाना चाहते हैं आगे जाकर है। मैंने प्रबंध की उपासना करें, करके तो चर्चा निकालना चाहते हैं इसके लिए हम बोलना चाहते हैं यद अर्चिमत तो आत्मा कैसा है यह आत्मा जो आत्मा जो ब्रह्म तत्व तो आत्मतत्व तो, अर्चिमत माना दिप्ति मत है प्रकाश स्वरूप है प्रकाश वाला है और यद अणुभ अनु, जो छोटे से छोटे वस्तु हैं अणु परिमाण वाले वस्तु उससे भी अणु है छोटा से छोटा है और चार से क्या लेना है कहते हैं महान से महान भी है थूल से थूल भी है आत्मा तो कैसे जैसे जैसी उपाधि होगी वैसे आत्मा दिखेगा जैसे अग्नि अग्नि का स्वतः अपने आप रूप नहीं दिखाई पड़ते रूप नहीं दिखाई दे कब ईंधन आरूढ़ होने पर दिखाई देना है तो जैसे ईंधन होगा वैसे अग्नि की आकृति दिखाई देनी है लंबा ईंधन होगा तो अग्नि भी लंबी दिखे और छोटा ईंधन होगा तो अग्नि छोटा दिखे ऐसे होगा तो अणुभ अणु और से लेना है महत्वयोग महत्व महान से महान भी है आत्मा बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा सब आत्मा में होता है यशमिन लोका निहिता लोकता है जिस, जिस आत्मा में यशिन आत्मा जिस आत्मा में सारे लोक ये भूरादि लोग सब आत्मा में आश्रित है और खाली लोग ने लोकवासी जो बोला जाता है प्राणी मनुष्य आदि जितने भी हैं लोक में रहने वाले लोकी ना बोलते वो भी इसी आत्मा में आश्रित है जस्मिन लोक जिस, जिस आत्मा में लोक और लोकी ना लोक वाले सब के सब सबित है स्थापित हैं आश्रित हैं ऐसा है तदे अक्षरम ब्रह्म वही अक्षर ब्रह्म वही है, है जिसमे सारा लोक आश्रित है सारा लोकी माने लोक निवासी आश्रित है णु भी अणु है महान से भी महान है और प्रकाश स्वरूप है वही आत्मा है तदेतद अक्षरम, अक्षर वही है तद ब्रह्म वही ब्रह्मा है सदुबान मना वही प्राण है प्राण भी वही है और वाणी मन जितने भी है सब वही आत्मा ही है। तदे तत् सत्यम वही सत्य पदार्थ त्रिकाला सत्य है वही आत्म तत्व वही सत्य है तद अमृतम वही अमर है अमृत है वही आत्म तत्व ही, तो ही अमृत है तद वेधव्यम सौम्य वृद्धि उसको जानो जो वेदव्य है उसको वेधन करने योग्य है जैसे बाण छोड़ दिया जाता है लक्ष्य में जाकर के एक हो जाता है वैसे यहां भी जीवात्म बाण को प्राणपुरू धनु में चर्चा आने वाली है उसमें चढ़ा करके छोड़ दे और ब्रह्म में ले जा करके चुभा करके वही बैठा दे लक्ष्य वेदप्य होता है वेदित करना है किसने बाण ने बेदित करना है जीव को बाण बनाना माना हम ब्रह्माष्टमी ये पहुंचा देना फिर वही बैठे रहते इस तरह से उपाय बता रहे हैं मान विचार में भी जो असमर्थ हो तो प्रभा को उसके लिए आलम एक बताना चाहते हैं जब कर टीका कहते हैं घटाधिपत आदित्य आदि आदित्य आदि जड़त्व भी यद दिप्तिमत्व भैचित्रम तद अनुपत्या तत्कार में त्या कहते दे देखो ये जो आदित्य आदि जो ज्योतिषमान ये जड़ पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं जैसे सूर्य है चंद्र है अग्नि है तारे हैं। ये सब प्रकाशमान दिखाई दे रहे हैं बाकी घटादि अप्रकाश दिखाई दे रहे हैं दोनों जड़ जड़ो तो बराबर है दोनों जड़ चेतन तो ना वो भी नहीं ये भी नहीं न सूर्य चेतन है ना घट चेतन है होने पर भी कुछ भेद है आपस में तो वो सूर्य ने कहा से पाया होगा वो चीज वो जो प्रकाश कहते हैं वो परमात्मा से आत्मा से पाया है ये बोलना चाह रहे हैं गीता में ना ये कतम है ना यद आदित्य गेजो जगतवास है तेखिलम चंद्रम से चारो तथ्य जो विदिमान वही बातें बताने जा रहे हैं कि टीका ने कहा घटाधिपत आदित्यादे जड़े भी जैसे घटाधि जड़ है उसी प्रकार आदित्य जी जो प्रकाशवान पदार्थ माने गए हैं संसार में वो भी जड़ है जड़तों में कोई भेद नहीं बराबर है होने पर भी ये दिप्ति पत्तम वहां पर प्रकाश दिखाई दे रहा है आदित्यदि गट आदि बनाई दिख रहा है तो वैचित्रम जो दुप्ति वैचित्र है जड़ जड़ता में बराबर होने पर भी एक प्रकाशशील है और एक अप्रकाश रूप है ये वैचित्र जो आ रहा है वह तद तो अनुपत्य भी हो नहीं सकता अदर परमात्मा आत्मा न हो तो ऐसा वैचित्र आ नहीं सकता तद तो अनुपत्या उसके अर्थापत्ति के द्वारा भी तद तो तो कारण उस आदित्य में जो प्रकाश है उसका कारण कारणम संभावनीय उसका कारण आत्मा परमात्मा इसका संभावना करनी चाहिए विचार से करना चाहिए एक अध्यभाषा में किंचा कहा अर्चिमत मानी माने मत भाष्यकार कहते हैं प्रकाश वाला है जो आत्मा ऐसा है प्रकाश वाला है अर्चिमत माने दिप्ति मत ऐसा दीप्ति मत लिए तद दीप्तिया आदित्यादि दिप्य दे उसी के प्रकाश से तद दीप्तिया दिप्ति मानी प्रकाश उसी के से प्रकाश से आदित्यदि प्रकाशित होते हैं प्रकाश करते हैं या आदित्यादि में जो प्रकाश है उधार दूसरे का है वहां से प्रकाशित हो जाते हैं तब प्रकाश कर पाते हैं ऐसी स्थिति है जैसे लोहा स्वयं पहले जलता है तो दूसरे को जला सकता है स्वयं जले बिना जला नहीं सकता वो स्थिति आदित्य जी की है तो ये उसका कारण उस आदित्य जी में जहां से तेज आया है जो प्रकाश आया है वो आत्मा है ऐसा संभावना करनी चाहिए समझना चाहिए ये बोलना चाह रहे हैं कि अर्चि मध्य दिप्ति मध्य जो प्रकाश वाला है दिव्य तद दीप्तिया उस आत्मा की दीप्ति से प्रकाश से आदित्यादि इति मत ब्रह्म आदित्यादि प्रकाशित करते हैं प्रकाश करते हैं उसके प्रकाश से इसलिए वो दीप्ति वाला ब्रह्म है ऐसा समझ रहा प्रकाश वाला है ब्रह्म समझ रहा हूं किंच और भी है यदि अनुभ्य अभ्यो अनु का हाथा अनु से भी अनुभव श्यामा का दिव्य जो का चावल बोलते है सामा सास्कृतिक में उसको श्यामा बोलते हैं श्यामा बोलते हैं छोटे के लिए उससे भी छोटे कहा सूक्ष्म है आत्मा और चब्दात अणुभ अणु च मंत्र में चब्द है चे क्या लेना है तो कहा थूलेभ्य अतिशय थे थूल पदार्थ जो पृथ्वी माने गए हैं उससे भी आत्मा थूल है जैसी जैसी उपाधि वैसे वैसे आत्मा भाषित होना है अणु से भी अणु और थूल से भी स्थल है ऐसा है और यशमिन लोका भूरादयो जो निता स्थित जिसमें जिस आत्मा में सारे लोक भू भुव, भूवा स्व मह जो जितने भी लोग मानते हैं सारे लोग जितने हैं निता मान स्थित आश्रित है मान लोगों को लोकों का आधार है जो जिसमें टिका हुआ है क्योंकि कल्पित पदार्थों का आधार अधिष्ठान ही होता है अधिष्ठान ना हो तो कल्पित पदार्थ का एक हो जाएगा अच्छा ये लोक नो लोक नहीं जो लोकी है लोक वाले को लोकी बोलते हैं जैसे धन वाले को धनी बोलते हैं उसी प्रकार लोक वाले जो होंगे उनको लोकी बोले गए मनुष्यदी जितने भी हैं ये चोकिना लोक निवासि लोक में निवास करने वाले जितने में उनका भी मनुष्यादय मनुष्यादि है चैतन्यश्रय ये भी चैतन्य के सर्वे ही सर्वे प्रसिद्ध आ तो चैतन्य में आश्रित है प्रसिद्ध है ये चेतन भाषरा चैतन्य भाषण प्रसिद्ध है, है। तदे तद सर्वाश्रय अक्षर ब्रह्म यही सबका जो अक्षर ब्रह्म कैसा है सबका आश्रय हो जाता है सब का आश्रय है सब का आधार है क्योंकि सब सारे के सारे संसार की कल्पना का अधिष्ठान है अधिष्ठान ही आधार बनता है सबका एक ब्रह्मा स्राण तद वही प्राण है वही बाणी है वही मन है बाघ से मनस् सर्वाणी से कर्णानी खाली बाणी मन मात्र नहीं यहाँ पर बाघ से कर्म इंद्रिया सारा लेना है और मन से ज्ञानेन्द्रिया सब लेना है सारे के सारे जितने इंद्रिया सब वही है उसी में कल्पिता है करवाने तदवंतम चैतन्य तदवंत चैतन्यम ये वाला चैतन्य होता है जितने भी हमारा प्राण इंद्रिया शरीर आदि है सब किसम चैतन्य में आश्रित है चेतन इसका आधार है उसमें कल्पित है सब जैसे रज्जु में सर्पादि कल्पित है तो रज्जु आधार है उनका कल्पना का आधार वैसे आत्मा ही आधार है सबका एक आधार चैतन्यश्रय ही प्राण इंद्रियाघात सारे के सारे संघात शरीर का पुंज समुदाय है इंद्रिय है प्राण है शरीर जितने भी हैं चैतन्य में आश्रित उसी हैतन में आश्रित है, है। प्राण से के स्वतंत्र कठोर में कहा उत प्राणस्य प्राणम वो आत्मा कैसा है प्राण का भी प्राण है ऐसा कहा है प्राण का भी प्राण माने प्राण में यह जो चलने की शक्ति उस आत्मा से मिली हुई है इसलिए उसको प्राण का प्राण कहते हैं चक्षु है, है। चक्षुत्री चक्षु है।, तो है बाहर की विषय देखने के लिए है तो आख भी तो देखने वाली, है। तो देखने वाली है। है नहीं है आंख ठीक है कि नहीं है स्वयं हम भी जानते हैं अपने आंख के बारे में ऐसा चक्ष का चक्षु स्त्रोत्र का स्त्रोत्र इत्यादि कहा प्राणस्य प्राणम इतनी प्रतिषद की बात है प्राणस्य प्राणम कहा हुआ प्राण का भी प्राण है आत्मा को ऐसे बताया इसलिए सौ प्राण इत्यादि बताया प्राणादिनाम अंत चैतन्यम जो प्राणादि के भीतर छिपा हुआ चेतन है चेतन में कल्पित है प्राण यद प्राणादिनाम अंतश्चैतन्यम प्राणादि के भीतर में जो चेतन है अंत भीतर जो चेतन है वो चैतन्य अक्षर जो अक्षर है तदे सत्यम वही सत्य है जो हर वस्तु के भीतर में छिपा हुआ है वो वस्तु उसी में कल्पित है हर वस्तु के भीतर वही आत्मा होता है उसी में वो कल्पित होता है यह प्राणादि नाम अंत चैतन्य प्राणादि के भीतर में जो चेतन पड़ा हुआ है तक कैसा है वो चेतन कहते हैं अक्षरम वो अक्षर है चैतन्य अक्षरम तदे तत्सत वही सत्य त्रिकाला बाधित तत्व तो वही है सत्य वही है अभी जो भी नहीं है मिथ्या नहीं है सत्य है अतो अमृतम जो सत्य होता है वो अमृत अविनाशी होता है अमृतम माने अविनाश ही उसका विनाश नहीं होता सत्य का अविनाश नहीं होता अविनाश तद व्यव्यम मनसाताड़ित उसको मन से ताड़न करना चाहिए वेधन करना चाहिए अहम ब्रह्माष्टमी ये वृत्ति बनानी चाहिए यही ताड़प करना उसको लक्ष्य वेद करना है जो तो जीवत्व न भाष रहा है इसको ब्रह्मत्व में पहुंचाना है अहम ब्रह्माष्टी एक मन से ताड़ित करना है वेदन करना है ऐसा तस्विन मन समाधान कर्तव्य में तैयार उसको ताड़ितव्य माना क्या है उसमें मन को एकाग्र करना यही ताड़ना है जैसे हम बाढ़ छोड़ते हैं तो लक्ष्य में जाकर के समाज आता है एक हो जाता है लक्ष्य को बाहर नहीं आता वो वहीं घुस करके बैठ जाता है वैसे जीवात्मा को अहम ब्रह्मा करके पहुंचा दे वहीं ले जा करके चुबा दे फिर बाहर आने न दे ये चुपाना है यहां एवं हे सौम्य जिससे कि देखो इस प्रकार है विद्धि अक्षर है उस अक्षर चेतन में मन को एकाग्र करो समाधान करो एकाग्र करो यही एक तुम्हारा काम है मैं मनुष्य हूं इसमें एकाग्रता बदलाव अहम ब्रह्माष्टमी में शुद्ध चेतन हूं इस भावना बनाओ अगर विचार में असमर्थ हो तो ऐसा काम करो तत्व तो सभी सुनते हैं सुनने पर जिसको ज्ञान हो गया एक ही बार में उसको तो तस् कार्य तो में नीत्य थे उसको कोई कर्तव्य है नहीं किंतु उसमें असमर्थ के लिए पूर्व में कहा विचार करने कहा और वो भी नहीं कर सकता तो मन को एकाग्र करने के लिए एक वेदन करना पड़ेगा साधन बताएंगे किस तरह से करना होगा बेरन किसी को लक्ष्य भेद करना हो बोल मैंने धन शादी चाहिए आगे साधन बताएंगे कि कौन साधन बनेगा धनुष क्या बनेगा बाण क्या बनाना है किस तरह से फेंकना है कहा ले जागे चुभाना है आगे दो मंत्र आएंगे इसके व्याख्या के लिए ठीक है देखे अर्चमत्वाद आदित्य आदिपत इंद्रिय ग्राह्यत्व प्राप्त अर्चिमान होगा प्रकाशवान है जैसे आदित्य प्रकाशवान है चक्षु का विषय बनता है तो ब्रह्म भी तो इंद्रियों का विषय होना चाहिए अगर प्रकाश वाला है तो अर्चिप कह दिया ब्रह्म को मंत्र में अगर प्रकाशवान है तो इंद्रियों का विषय होना चाहिए प्रश्न उठ रहा है ठीक है ये बोल रहे हैं अर्चिमत्वाद अर्जिस्मान बोल दिया है या अर्जिमत्ता प्राप्त प्राप तो हुआ तो निषेधा उसका निषेध करती है क्या कहा है आदित्य सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं है प्रकाशवान भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है सूक्ष्म वस्तु इंद्रियों का विषय नहीं बनने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म है ये कहा परमाणु परिमाणत्म तरी से अणु होगा तो फिर क्या होगा परमाणु परिमाण का होगा आत्मा परमाणु ऐसा होगा अणु का अणु का अर्थ हो गया परमाणु परमाणु परमा अणु होगा वो ये प्राप्त हुआ ऐसी शंका भी नहीं करना चाहिए करते। क्यों च शब्दात अणुभ अणु भी दिया है मंत्र में च से क्या लेना है से ले भी है जैसे जैसी उपाधि कहा था चेक <coughs> चार्थ थूलभ्यो भी अतिशय पृथ्वी पृथ्वीवादी जो स्थल माने गए उसे भी स्थल है आगे स्थूलत्व तरी अन्य आधारम से आदिनाशन का नियम स्थूल तो पदार्थ कहीं न आश्रित होता देखा गया तो वो भी स्थूल से थूल यदि है तो कहा फिर कहीं दूसरे में आश्रित होगा वो आत्मा ये शंका आ सकती है जैसे घट स्थूल है पृथ्वी में आश्रित होता है, है। पृथ्वी भी स्थूल है तो जल में आश्रित है स्थल पदार्थ कहीं न आश्रित होता है तो वो भी स्थूल से थूल है तो कहीं न आश्रित होगा फिर उसका अन्य आधार होगा कोई ये शंका आ जाएगी उसका भी आधार होगा वो आत्मा का वो भी कहीं आश्रित होगी रहता होगा ये शंका आ रही है अन्य आधारों से अन्य आधार वाला होगा वो अन्य में रहता होगा ये शंका नहीं करनी जाए, क्यों ये लोका स्थित निहिता लोग ही सका जिसमें सारे लोक और लोकी लोक निहित हैं अन्य आधार कौन लोग और लोक दो ही होते हैं सब उसी में आश्रित है उसका आधार कोई नहीं है वो तो अपने सौ मैं प्रतिष्ठता अपने आप में रहता है वो सो में बरत अपने आप में रहता है दूसरे में नहीं रहता दूसरे में आश्रित नहीं आत्मा में सब आश्रित है ना कि आत्मा किसी में आश्रित हो ऐसा नहीं एक में लोका इत्यादि कहा था ठीक है देखिए प्राणादि प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठान निबंधना जड़ प्रवृत्ति रथादि सिद्ध भेद है तो जब प्रमाणा भाव एक चैतन्य मात्रमा स्मृति विचार है ये विचार करना है पहले तो अनुमान से सिद्ध करना है कि जो प्राणादि की प्रवृत्ति होती है प्राण सुच्छ्वास निश्वास ऊपर नीचे कर रहा है कोई इसको धकेल रहा है धकेलने वाला होगा कोई ये तो जड़ पदार्थ है अपने आप नहीं करेगा लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक हो गया ऑटोमेटिक नहीं होता है कोई धकेल रहा है खींच रहा है बाहर से खींच रहा है भीतर से धकेल रहा है ऐसा कोई है सर में आया भी था ऊर्द्व प्राण उन्नयती मध्ये प्रत्यगछ मध्य बासी विश्व देवा उपास प्राण को ऊपर तो की तरफ धकलता है हाँ। और में कर, के में कर, परमात्मा और अपान प्रत्यगश्य अपान वायु को नीचे के तरफ खींचता है नीचे धकेलता है सर्वे देवा उपास सारी देवता उसे उपासना करते है ऐसा या था वैसे यहां भी है तो अनुमान करना कहते हैं पहले अनुमान करना चेतन अलग है प्राण आदि जड़ है प्रवृत्ति हो रही है ये इंद्रिया भी सब जड़ है अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति सबकी हो रही है खाली प्राणी नहीं लेना है इंद्रिया है मन है बुद्धि है सब ये जड़ है तो इनमें जो प्रवृत्ति हो रही है अपने विषयों के प्रति जो प्रवृत्ति है प्राणादी प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठान निबंधन चेतन अधिष्ठान अधिष्ठानूलिका है, है प्रवृत्ति होती है नहीं तो नहीं हो सकती क्यों जड़, जड़ प्रवृत्ति जड़ की प्रवृत्ति होने चाहिए जड़ में जो प्रवृत्ति स्वतः प्रवृत्ति होना संभव नहीं चेतन में आश्रित होने पर जड़ में प्रवृत्ति होती है देखा है कैसे देखा कहते हैं रथा आदि प्रवृत्ति होती है जैसे गाड़ी आदि की प्रवृत्ति देखा है गाड़ी जब चेतन में आश्रित होगी ड्राइवर में तब गाड़ी में प्रवृत्ति होगी नहीं तो नहीं होती ठीक है इसी प्रकार यहाँ जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है अगर विचारक व्यक्ति होगा तो आत्मज्ञान उसके यहाँ से भी हो जाएगा ये जो प्रवृत्ति को देख करके क्योंकि जड़ में प्रवृत्ति हो रही है तो ये चेतन है चेतन न होता तो प्रवृत्ति न होती इनमें ऐसा कहा यही कहते हैं और कहते हैं कि चेतन फिर भिन्न भिन्न होगा कहते तद भेद प्रमाण चेतन को भेद करने में प्रमाण नहीं है कोई प्रमाण नहीं मिलता है घटाकाश और मठाकाश को भेद करने में प्रमाण नहीं मिलेगा उपाधि को हटा देने के बाद में कोई किसी कोई व्यक्ति प्रमाण से सिद्ध कर देगी घटाकाश है मठाकाश से सिद्ध करे जा रहा है नहीं कर सकता वो तो उपाधि के कारण भेद दिख रहा है जैसे जितने घड़े में पानी डाल देंगे भरेगे उतने घड़े में सूर्य के प्रति में देखेगा तो सूर्य अनेक है क्या उसको एक देख रहा हो तो क्या कर रहा है घड़े को तोड़ दो पानी पानी फेंक दो एक ही है प्रमाण नहीं मिलता ये है, चेतन भेदे प्रमाणाभाव सिद्ध भेदे से चे प्रमाणाभावा चेतन की सिद्धि तो अवमान से हो गई और चेतन को भिन्न करने में जीव और परमात्मा की भेद करने में प्रमाण नहीं मिलता प्रमाणाभाव एक चैतन्य मात्र अश्मी एक चैतन्य मात्र एक जो चेतन है वही मैं हूं इति विचार है ऐसे विचार करे मेरे कारण से शरीर आदि चल रहे हैं मैं एक ही चेतन हूँ यह नहीं कि परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न हूं ऐसा नहीं यह विचार करे ये कहा तद कहा, ही तथ सर्वाश्रय इत्यादि शब्दों कहा वही सर्वाश्रय ब्रह्म मैं हूं ये विचार करे ठीक है हमें कहते हैं प्राणादि अधिष्ठान प्राणादि लक्ष्य आत्मा पृष्ठ प्राणादि का अधिष्ठान है वह आत्मा प्राणादि आत्मा में कल्पित है अधिष्ठान से वह आत्मा क्या है प्राणादि का लक्ष्य समझना प्राणस्य प्राण करके कहा है क्या है वो प्राण नहीं वो प्राण का लक्ष्य है लक्ष्यार्थ है पहले वाला प्राण शब्द जो प्राणस्य प्राण पहले वाला तो भाज्यार्थ है प्राण है प्राण शब्द का और दूसरा वाला प्राण लक्ष्यार्थ है चेतन है यह समझना ये कहा दो नंबर की टिप्पणी है लक्षण या बोध्य लक्षण समझ रहा उसको प्राण से प्राण में प्राण प्राण नहीं समझना प्राण का अर्थ है चेतन पहला वाला प्राण तो प्राण है उसका भी प्राण चेतन ये समझ रहा, ये कहा अब विचार में भी जो असमर्थ होगा विचार भी नहीं कर सकता उसके लिए क्या करना विचार बताया द्वितीय मंत्री विचार बताया जो विचार करने में समर्थ नहीं है उसको लिए एक आलंबन देना होगा प्रणब की उपासना करना है उसके माध्यम से जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है ये दिखाना चाहते हैं आगे मंत्र में मंत्र है धनुर्गृहित उपनिषदम महास्त्र शरम उपास निशितम संयित आयाम्य तद्भावते नु चेतसा लक्ष्यं तदेवा क्षर सौम्य बिदि धनुर्गृहत्षद महास्त्र शरंपासशित सन्धहीत याम्य तदभावगते न चेत लक्ष्य तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि उपाय बताते हैं किस तरह से आपको उस परमात्मा को प्राप्त करना है मैं जीव हूं करके मान्यता बनी हुई है इसको परमात्मा भाव में कैसे पहुंचाना है कहते हैं उसके लिए धनुष पकड़ना पड़ेगा धनुष लेना पड़ेगा और उसमें बाण बना में वो बाण बनाना पड़ेगा किंतु बाण ऐसा तीक्ष्ण होना चाहिए लक्ष्य भेद करने के लिए अगर बोरा होगा तो चुभेगा नहीं उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ होना चाहिए ये बताना चाहते हैं धनुर्गृहित उपनिषदम तो महाश्रम उपनिषद में आया हुआ जो होगा उसको उपनिषद कहते हैं वृद्धारण्य साकल्य को, है, को पूछते हैं या बोल के जी तम तम तु पुरुषम पिछा मैं ऐसे ही इधर उधर बातें नहीं पूछ रहा हूं तुझे उपनिषद में आया हुआ पुरुष के बारे में बता क्या है तो उत्तर नहीं दे पाया उपनिषद ही भवम औपनिषदम उपनिषद में होने वाले को तो कहते हैं और क्या है तो यह उपनिषद अगले मंत्र से पता होगा प्रभत परमात्मा का जो जानकारी होगी भूमिका की जानकारी उपनिषद में अगला मंत्र में स्पष्टीकरण करेंगे औपनिषद तत्व क्या है धनुर्ष गृहित तो में आया हुआ जो प्रणव है ओंकार है उसको धनु दानू बनाना धनुष बनाना ये जीवात्मा कहते हैं महान अस्त्र है वो ये संसार से पार होने का महान अस्त्र है इसलिए जो विविधु संन्यासी जितने भी हैं ये मंत्र का विशेष दि, मंत्र दिया जाता है क्योंकि तो गुरुजनों को पता है इसको ज्ञान में टिकना मुश्किल है उनको मालूम है इसलिए इसका आलम्बन पकड़ा देते हैं इसका जाप करो बोलते हैं महान अस्त्र है इसका विस्तार होगा प्रश्नों परिसर होगा सौमद ऋषि पिपलाद ऋषि को प्रश्न उठाएंगे ये तो मंत्र है वो इसकी व्याख्या में है प्रश्नों प्रश्नो परिसर जीवन जो प्रणव का जाप करता हो चिंतन का उपासना करता हो कौन सा लोग जीतता है वो? ऐसा प्रश्न करेंगे तो तिबलाद्री से उत्तर देंगे जो लोग चाहे उसको जीतेगा इतनी शक्ति है सब लोग ये यहां महान अस्त्र है धनुर्गृहित उपनिशदम महास्त्र उपनिषद में आया हुआ जो महान अस्त्र है एक उसको धनु वो धनु है उसको पकड़ करके हाथ में धनुष लेना शरम हिपासन स्तम्भ संदिता उस का संधान का अनुसंधान करे माने बाण सर माने बाण का अनुसंधान करे कौन सा कैसा बाण होना चाहिए उपासन सित्व उपासना के द्वारा तीक्षण किया हुआ बाण होना चाहिए नहीं तो बोरा होगा तो चुभेगा नहीं बिल्कुल धोकीला बनाना पड़ेगा जीवन में उपासना करके उस बाण को जीवात्मा पे बाण को या सर जीवात्मा है अगले मंत्र स्पष्टीकरण होगा इस जीव को उपासना के द्वारा तीक्षण किया चुभने ब्लायक होना पड़ेगा बाण को अगर बोधा होगा चुभेगा नहीं उपासना से तीक्ष्ण किया हुआ सरम बाण ही उपासा निश्चितम उपास मैंने उपासना के द्वारा निश्चित तीक्ष्ण किया तेज किया उपासना करके जीवन में उपासना की तेज किया हुआ जो जी जीवात्मा इसको संदही था उस प्रणब के ऊपर में इसको रखना जीवात्मा को रखना माने प्रणब का उच्चारण करना है और इसको रखना है आयाम में तद्भाव ग इंद्रियों को विषयों से खींच करके बाहर विषय में जाने वाले इंद्रियों को अंतर्मुखी करना या आयाम में खींचना आय है उसको धनुष को खींचते हैं ना छोड़ते समय धनुष को खींचना पड़ता है तो इसी प्रकार इंद्रियों को खींचे कहां से बाहर के विषयों से पराभृत करें बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करे आयाम विषयों की तरफ जा रहे इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाए या पुरुषार्थ करना होगा तदभाव गाव में गया होगा परमात्मा की तरफ गया हो तो फिर विषय की तरफ इंद्रिया जाएगी नहीं इंद्रियों को बाहर से भीतर करने का साधन यही है, मन को बदल देना चाहिए दूसरे तरफ लगा देना चाहिए शत्रु से लड़ने के दो तरीका है ध्यान दीजिए आप हाँ ये विषय हमारे है शत्रु हैं योग है परेशान हैं परेशान होते हुए उन्हीं की तरफ जा रहे हैं लगता भी है साधकों को लगता है मुझे रास्ता किधर है किधर जा रहा हूं लगता है किंतु तो फिर भी वही जा रहे हैं बहुत प्रबल है तो क्या करना रहा है? शत्रु से भागने का कोई उपाय होता है अगर शत्रु कमजोर हो तो दबोच डाले उसको और शत्रु ज्यादा बलवान हो तो उसे भागना यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है तो यहां भागना ही अच्छा है मन को दूसरे तरफ कर दे ब्रह्मागार वृत्ति की तरफ ले जाए ये भागना है विषय को छोड़ना है विषय को छोड़ना है तो और चिंतन होता रहेगा छूटेगा नहीं वो। उपाय है मन को दूसरे लगाना, भागना। तो बचने का दो उपाय तो भाग करना या भागना है या उसको दबोजना है विषय को दबोचना संभव नहीं है दबोचने के चक्कर में है किंतु होने वाला नहीं है उसे भागना ही अच्छा है मैंने अंदर वृत्ति में जाए अपने आप जाएगा तो कहा धनुर्गृत औपनिषद महास्त्रम महान एक अस्त्र है उपनिषद में आया हुआ है जो उसको औपनिषद कहते हैं उपनिषद में आया हुआ प्रणव सर्व वेदेश शब्द के गीता में कहा ना सारे वेदों में क्या पाया जाता है प्रणव पाया जाता है गिराव अक्षरम दो दो बार ओंकार की बात कर भाई भगवान ने गीता के दस मत्याय तो गिराम अश्मी एक अक्षर हूं गिरा बंदी बाणी में मैं एक अक्षर हूं एक अक्षर कौन को ऐसा कई बार है। यहां तक कि ओमकार की महिमा छांदोवे परिषद के उदगित प्रकरण शुरू में आया था ओंकार की महिमा कितनी बढ़िया। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया संसार में सार क्या चीज है जैसे दूध का सार मक्खन होता है तो सार वस्तु क्या है विचार करने लगे ये संसार विसार वस्तु क्या है तो विचार करते करते करते उनके दिमाग में आया भू भूवर स्वर तीन लोग सार आए भूलोक भूवर लोक स्वर लोक सार। फिर उसको भी सार ढूंढने लगे और विचार में गए विचार करते करते तीन देव सार रूपन चले तीन लोग का देवता तीन अग्नि वायु आदित्य भूलोक के देवता अग्नि है अंतरिक्ष का देवता वायु है स्वर्ग का देवता आदित्य सूर्य ये तीन देव मिले लोक देव फिर वो तीनों देवों को तपाया माने विचार किया इनमें भी सार क्या चीज है तो तीन वेद मिले क्यों देवों की चर्चा कहाँ है वेद में है ऋग्याम तीन वेद मिले सारे लोक को तपाया पहले तो संसार संसार को तपाया लोक मिला लोग को तपाया देवता मिले थे फिर देवों को तपाया मे विचार किया आगे सार मार तो तीन वेद मिले फिर वो तीनों वेदों को फिर तपाने लगे विचार करने लगे तीनों वेदों में भी सार क्या चीज है तो उनको तीन व्याहृतियां मिली भू भूवा स्वृतिया हर मंत्रों में लगते हैं मंत्रों का सार व्याहृति है फिर तीनों व्याहृतियों को फिर तपाया विचार किया तो ओम मिला छोटित तो प्रक्रम है जैसे ये जो पत्तों में एक जाल में पत्ता आश्रित है जिसको पत्ता बोलते हैं नसों का जाल है वह अगर थोड़ा थोड़ा कीड़ा का खाया हुआ पत्ता मिलेगा आपको देखेंगे तो पूरे जाल मिलेगा नसों के जाल में पत्ता आश्रित है उसी प्रकार ओंकार में सारे आश्रित है संसार आश्रित है ऐसा करके कहा गया है कोई वो धनु है यहां अगले मंत्र में स्पष्ट होगा धनुर्गृहित उपनिषद महास्त्रम उसको धनु हाथ में धनुष के में पकड़ना ओंकार को पकड़ना माने जीवन में ओंकार को छोड़ना नहीं सरम और जीवात्मा को सर बनाना है अगले मंत्र में स्पष्टीकरण होगी इसको बाण बनाना धनु में बाण रखना पड़ता है तो ओंकार को तो धनुष बनाना उसके माध्यम से जीवात्मा को फेंकना है कहा ब्रह्म में ब्रह्म भाव में ले है सर कैसा चाहिए जीव हमारा कैसा होना चाहिए उपासनाशित कहा उपासना के द्वारा तीक्ष्ण हुआ हो शुद्ध होगा ऐसे जीवी जा पाएगा हम ब्रह्मास्तम वही जा पाएगा जब तक जीवन में उपासना नहीं है तब तक चाहे दस बार हो तो बुद्धि बनेगी नहीं हम में बनने वाली बनी उपासना से तीक्षण किया हुआ शुद्ध किया हुआ जीवात्मा को उसमें रखे सर उस प्रणब में रखे ऐसा बोलना चाहते हैं और आयाम में तरभाव गते न भाव उसमें एकाग्रता लक्ष्य की तरफ ही ध्यान हो जैसे महाभारत में कहानी सुना होगा आपने जब द्रोड़ाचार्य ने कौरव पांडवों के बच्चों को जब सिखाया धनु विद्या सिखाई एक दिन परीक्षा के लिए ले गए कौन इसमें प्रवीण हो गया एक एक करके सबसे देखा जब बाण हाथ में देते हैं एक चिड़िया रखी गई थी पेड़ के ऊपर में कागज की चिड़िया बना के रखी उस चिड़िया के आँख के काली पुतली में बाढ़ पहुंचाना बाढ़ चुभाना है लक्ष्य हो है चिड़िया को नहीं काली पुतली है जो आँख की काली पुतली उसमें था तो एक एक करके दूरी धनों को कहा जब हाथ में बाढ़ ले लिया छोड़ने की तैयारी में द्रोणाचार्य के क्या दिखता है उसने कहा क्या मेरे पिताजी अंधे है तो मुझे भी आप अंधे समझते है क्या मुझे सब कुछ दिख रहा है जितने लोग बैठे ये भी पेड़ है पत्ते हैं जब दिख रहा है द्राचार्य सिर पर हाथ रखा छोड़ बांध मान फेल हो गया पहले समझ गए नहीं लक्ष्य सही नहीं उसका ऐसे चलते चलते युधिष्ठिर को भी पूछा बोला मुझे भी दिख रहा है वो भी फेल जो अर्जुन को पूछा उसकी बारी आई क्या दिखता है अर्जुन बोला गुरुजी जी मुझे इस समय में जो पेड़ के ऊपर में चिड़िया है चिड़िया के आंख में जो काली पुतली वही दिख रहा बाकी कुछ नहीं दिख रहा तो उन्होंने पहले पीठ में हाथ मार लक्ष्य ऐसा होना चाहिए ये कहा आयाम में तदभाव तदभाव में गया हुआ चित्त होना चाहिए ब्रह्माकार वृत्ति में गया हुआ चित्त के माध्यम से आयाम इंद्रियों को अंतर्मुख कर खींचना है इंद्रियों को, खींचना है बाहर पिछड़ों से खींचकर क्या करें? लक्ष्यम तदेवा अक्षर अक्षों में वृद्धि लक्ष्य वही अक्षर है वही परमात्मा ही लक्ष्य है उसी को वेदन करो तुम तो, उसी को समझो ये कहा उसी को बेदन करो उसी को वेदन करो तुम लक्ष्य अक्षर है विनाशी तत्व परमात्मा है ये बताए विचार असमर्थ से प्रणवम अवलंब्य ब्रह्मात्मिक चित्त समाधान क्रम मुक्ति फलम दर्शे तुम कर्म तेज पहले तो महाभाग्य सुन के ही जिसको ज्ञान हो जाए तो उसको तो तस् कार्य में गीता में कहा है यश आत्मनिर्तुष्ट त्य निकल चतुर्थ्य गीता में है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है ये करना वो करना बर्रश्रम धर्म पालन कुछ नहीं उसके लिए तो आत्मा में ही रमण करता है आत्मा में ही क्रीड़ा करता है आत्मा में ही आनंदित होकर रहता है ऐसे व्यक्ति के लिए कर्तव्य नहीं है ऐसा कहा वो तो हो गया महाभारत के मात्र से काम हो गया उसका जो तो उसके लिए नहीं हो उद्य से नहीं हुआ तो विचार करें करे आत्मानात्मा विचार करते जाए वो भी विचार में भी जो असमर्थ हो उसके लिए उपासना करना है विचार असमर्थ से विचार करने में भी जो असमर्थ है सामर्थ्य नहीं जिसका आत्मान विवेक आत्मा कर भी नहीं पाता ऐसी स्थिति का हो तो क्या करे प्रणबम अवलंब प्रणव का सहारा लेकर अवलंबन करके प्रणव का सहारा लेकर ब्रह्मात्मा के उत्ते समाधानम समाधान कर्मुक्ति फल जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो होगा चित्त का एकाग्र उस ऐक्य में चित्त समाधान मानी एकाग्र एकाग्री करना एकाग्र करना एक कर्म मुक्ति फल हो जाएगा कर्म मुक्ति होगी उसके भी अभी ज्ञान तो नहीं हुआ उपासना कर रहा है किंतु यहां से ब्रह्मलोक पहुंचेगा वो और वहां ब्रह्मा जी के द्वारा हिरण्य के द्वारा उपदिष्ट होकर के आगे मुक्त हो जाएगा क्रममुक्ति फल हम दर्शकितों वो करते कर्म मुक्ति फल होगा इसका भी प्रणव के उपासना करने वालों के लिए सद्योमुक्ति न होने पर भी सद्योमुक्ति अभिज्ञान नहीं हुआ फिर भी क्रम मुक्ति फल है इसका कर्म से मुक्त हो जाएगा ब्रह्मलोक होता हुआ मुक्ति मिल जाएगी ये इसलिए आरंभ करते हैं कहा भाष्य में कथम वेद्यम उच्चते किस प्रकार वेदन करना चाहिए पूर्व मंत्र के भाष्य के अंत में कहा था वेदव्यम कहा था मनसाताड़ितव्यम कहा था को किस प्रकार वेधन करना चाहिए उसको किसी को लक्ष्य वेद करने के लिए धनुष आदि की जरूरत है कैसे वेदन करना किस प्रकार का प्रश्न उठा तो उत्तर, उत्तर देते हैं धनुर्गृहित उपनिषदम महाश्रम ये धनु माने ईश्वासन यीशु माने बाण यीशु के जो आसन है उसको ईश्वासन बोलते हैं माने बाण की रानी का स्थान धनुष बाण का आसन है धनु माने ईश्वासन यीशु का आसन माने आश्रय बाढ़ु में रहेगा धनुष में वो करके जाएगा विश्व का आसन है गृहित्व धनु ऐसे धनु को ग्रहण करके गृहित्व बने आधाय उसको पकड़कर कैसे धनुष है तो कहा चर्चित है धनुष ऐसा धनुष नहीं बाँस का धनुष नहीं लेना उपनिषद में चर्चित है प्रणव शब्द भेदे, सर्व वेदेश शब्द के पौर संद गीता भी शब्द मध्य में आए नहीं, सारे वेदों में मेरा स्वरूप देखना चाहो तो प्रभु के रूप में देखो ओंकार के रूप में देखो भगवान ने कहा सारे वेदों में देखना हो ओंकार साया है सब ओंकार के रूप में देखो ऐसा कहा है और उपनिषदम उपनिषद सुवम प्रसिद्धम प्रसिद्ध है ओंकार उपनिषदों में ऐसे उसका सहारा लेना होगा साधक को सीधा आत्मज्ञान प्राप्त तो नहीं कर सकता है तो उसका सहारा लेना है महास्त्र है महान अस्त्र है छोटा होटा अस्त्र नहीं वो बहुत बड़ा अस्त्र है वो लक्ष्य भेद करके छोड़ेगा वो जैसे अर्जुन का गांडिक धनुष उसी प्रकार है महान अस्त्र है वो महज तद से महास्त्र महान भी है और अस्त्र भी है इसलिए उसको महान महास्त्र कहा मान कर्मधारना धनु वो धनु है साधकों के लिए धनुष का काम करेगा प्रणत तस्विन शर्म उसमें सर्व रखना बाण रखना धनुष में बा करके थोड़ा जाता है लक्ष्य को सरम किम विशिष्टम इत्यास कैसे सर चाहिए कैसे प्राण चाहिए बाढ़ अगर बोधा हो तो लक्ष्य में चुभेगा नहीं तो क्या क्या विशिष्ट उपासना से विशिष्ट होना चाहिए जीवन में उपासना हो तो किम विशिष्टम शरम इतिहास किम विशिष्ट होना चाहिए उस मैंने यहां जीवात्मा को लेना अगले मंत्र में प्रश्न होगा उपासा विशिटम शांतता संतत अभिध्यान तनुकृतम संस्कृतम इत्यकत निरंतर चिंतन उपासना के द्वारा सूक्ष्म किया हो जीवात्मा तभी जा सकता है जब फूल है अंतकर्म विशिष्ट है तब तक तो जाना संभव नहीं उपासना उपासनाशितम मे संतत अभिध्यान निरंतर चिंतन करने से अहम ब्रह्माष्टमी हम ब्रह्माष्टमी चिंतन माने उपासना तो कर सकता है जब कर सकता है चिंतन के द्वारा संस्कृत किया हुआ होना चाहिए एक बाण तभी जाएगा, तभी जाएगा लक्ष्य अगर बोला हो बोरा हो तो वो छुबेगा होना पड़ेगा उपासना से होता है जीवन में जीवन में उपासना होनी जरूरी है जिस आश्रम के लिए जैसी उपासना होना हो, चाहिए संन्यास आश्रम के लिए सबसे बड़ा उपासना इसी का है इसलिए जब ये सन्यासी बनाते हैं हैं, तो मुख्य रूप से मंत्र देते मैंने संधान कुरिया करे बाण को उपासना से युक्त जो बाण जीवात्मा उसको प्रणविध रख करके मान प्रणव को उच्चारण करे ब्रह्म भाव पहुंचाए उसको आयाम और उसको अनुसंधान करके ठीक करने के बाद में खींचना भी होगा ना वहां रसी खींचनी होती है की, तो यहां क्या करना रशी के पर? इंद्रियों से इंद्रियों को विषो से खींचना तभी लक्ष्य भेद हो पाएगा और कहीं अब जीवात्मा को परमात्मा में लेना चाहते मिलाना चाहते हैं इधर इंद्रिया बाहर की तरफ काम नहीं चलने वाले रसी को खींचना होता है इसी प्रकार इंद्रियों को खींचना है आयाम्य आयाम्यमें आकृष खींच करके से अंतकरण इंद्रियों के सहित अंतकरण को खींचना है इंद्रिय के सहित जो अंतकरण मन है उसको खींचना है अंतकरण सो विषय भी कहा यही आयाम कर अपने अपने विषयों से उसको निवृत्ति करके जो बाहर के तरफ जा रहे थे वहां से निवृत्ति करना यही खींचना है धनुर्मय रसी का खींचने का काम यही है निवर्त्य लक्ष्य ये आवर्जित लक्ष्य में ही एक लक्ष्य लक्ष्य तरफ ही उसको लगा लक्ष्य हमारा परमात्मा है हमें विषय नहीं चाहिए परमात्मा चाहिए ऐसी स्थिति में आवर्जितम मैंने टिप्पणी में कहते हैं आवर्जित अभिमुखम प्रवणम कहा उसके तरफ करें लक्ष्य की तरफ करे मन को विषयों की तरफ न करे बाहर से खींच करके लाए कहा नहीं हंसते नहीं वह धनुषा आयमनम यह सम्भव जैसे हाथ से धनुष खींचा जाता है uh, ऐसा यहाँ तो संभव नहीं कि जीवात्मा को ले जाए वहां पर रखे सब संभव नहीं ये भावना बनानी है ऐसे करें विचार बनाना है धनुष के समान हाथ से जैसे खींचा जाता है रसी को ऐसे यहाँ भी इंद्रियों को खींचा जाए हेसा uh, तो होता नहीं है ऐसी भावना बनानी है नहीं हंसते नहीं, नहीं हाथ के द्वारा जैसा धनुषा जैसे धनुष खींचा जाता है ऐसा तो यहाँ होता नहीं है क्या करना चाहिए तदभाव गते न मन को उधर लगा देना चाहिए उस भावना में डूब जाना चाहिए जैसे अभी मनुष्य भाव में डूबा हुआ है मैं मनुष्य हूं मनुष्य में बुद्धि है सदागर वृत्ति में होकर ये कहा तदभाव गा तस्मिन ब्रह्मणी अक्षरे लक्ष्य भावना भाव उस ब्रह्म में भावना है उसके मन ब्रह्म के तरफ है भाव तद गा से तथा उस तर ब्रह्म के तरफ गए चित्त के द्वारा इंद्रियों को खींचकर उस वक्त जीवात्मा रूपी बाण को छोड़ दे माने अहम ब्रह्माश नहीं ऐसा करके चुप हो जाके बैठ जाए यही है लक्ष्य तदेव यथोक् लक्षण अक्षरम स्वम्य विद्धि का लक्ष्य वही है जो तो पूर्वक तो अक्षर जिसको अक्षर बताया है वही लक्ष्य है उसी को वेधन करना है मैंने अपने को अक्षर भाव में पहुंचाना है जीवाभाव को समाप्त करना है अक्षर भाव में बैठाना परमात्मा भाद में रहना है ये काम है, है तुम ऐसा उसको भेदन करो ये कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर आगे देखेंगे ओम भद्र कर्णे भी श्रोया भद्रम पशे मंगयु O oh, sam pes sam pes sam